तुम्हें तो यह ख्याल है इस बगीचे में तो बहुत बार हो गए बस इसी कारण सब अर्चन हुई जा रही है वो कहते हैं जिससे यह ख्याल है कि मैं परमात्मा को जानता हूं जानना की नहीं जानता ये तो सबसे बड़े अज्ञान की घोषणा हो जाएगी परमात्मा को जानने वाला तो सिर्फ रहस्य विमुग्ध रह जाता है मौन हो जाता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 गंद से भर गए और भूख लगाई पकोड़े पकते थे और भूख लगाई ये झूठी है अभी छह नहीं थी अभी पकौड़ों की पकने की गंध नासा पुटों में भर गई और भूख लगाई ये भूख मानसिक है ये पोथी है इस भूख से सावधान ये कृत्रिम है और अगर इस भूख को मान के चलोगे तो जल्दी ही रुग्ण बनोगे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 उनमें हम खोजते परमात्मा को फिर परमात्मा को नहीं पाते इसलिए ऊप पैदा हो जाती है विषाद पैदा होता है फिर हम एक गुनगुना छोड़ते हैं फिर दूसरा गुनगुना पकड़ लेते धन खोजा धन में कुछ रस न पाया पद खोजा पद में कुछ रस न पाया पत्नी खोजी पति खोजे मित्र खोजे कुछ रस ना पाया ऐसी दौड़ चलती रहती चलती रहती क्यों रस नहीं मिलता रस इसीलिए नहीं मिलता कि जब तक वास्तविक स्तन में मिल जाए रस मिले कैसे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 तुम पद पे पहुंचना चाहते हो क्यों ताकि तुम किसी से नीचे न रह जाओ इससे गिलानी होती तुम किसी से पीछे न रह जाओ पीछे रहने में मन को कष्ट होता ऐसी जगह पहुंच जाओ जिसके ऊपर और कोई जगह नहीं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 अब इसमें ही डुबकी लगानी गोते खाने इस रस में ही डूबना उबरना डूबना अब मौज के छना गए अब लीला होगी अब कोई तनाव कोई चिंता न रही। मनुष्य के मन का ठीक ठीक विश्लेषण करो तो तुम्हें पता चलेगा मनुष्य कुछ भी खोजता हो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 तुमने एक ऐसा फूल चाहा था जो कभी ना कुंभाये फिर तुमने जिस फूल को चाहा वो कुंभाया फिर पीड़ा लगी फिर चोट लगी ऐसी ही चोटों का नाम संसार है ऐसे ही घाव बढ़ते चले जाते मूड आदमी वही है जो फिर फिर उन्हीं घुनों को पकड़ लेता है फिर फिर उन्हीं खिलौनों को चूसने लगता है समझदार वह है जो देख लेता है कि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 कौन वह पुकार गई अंधियारे आंगन में दिवरा सा बार गई सूखे दो तिनको में गुमसुम सा बैठा है पाखो में ढांपे मुख जीवन से रूठा है नील बिटप ठूठा है ऐसे मन सुगना को चुगना सा डार गई कौन वह पुकार गई पेड़ों की फूंगी पर सिहरन अंधियारे की टहनी पर सुगबुग है पंची बंजारे की पंथी मनहारे की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 बाप की अकेली बेटी है सब अपना हो जाएगा तो ये प्रेम ना अगर उत्तर दर्शकों की इसलिए प्रेम किया तो ये प्रेम ना तुमने कहा कि इसकी नाक बड़ी सुंदर है नाक से तो कोई प्रेम नहीं करता और फिर नाक तो नाक ही है कल गिर पड़े चोट खा जाए फिर क्या होगा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 राजा ने कहा तू पागल हुआ है लैला कुछ भी नहीं एक काली कलूटी सी साधारण सी स्त्री है यह सुंदरतम स्त्रियां है मैं ने कहूंगी लेकिन मुझे लैला के सिवाय और कोई सुंदर दिखाई नहीं पड़ता मुझे जिससे प्रेम है उसी में सौंदर्य दिखाई पड़ता है राजा ने कहा मुझे सुंदर नहीं दिखाई पड़ता मैं कोई अंधा हूं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 क्योंकि प्रेम के पास तर्क नहीं प्रेम के पास बुद्धिमानीपूर्ण उत्तर नहीं इसलिए बहुत बुद्धिमानों ने तो प्रेम का रास्ता ही समाप्त कर दिया था उन्होंने तो विवाह इजाज़ किया वो बुद्धिमानों की है, समझदार चालाकों की ईजाद है उन्होंने विवाह इजाज़ किया विवाह का मतलब होता पहले ठीक से जान लो फिर प्रेम मा पड़ो घर ठिकाना ज्योतिष से पूछो मुहूर्त दिखवाओ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 धीरे दीर धीरे कदम बढ़ाओ आदमी तैरने सीखना जाता है नदी पर तो पहले उथले में तैरता है एकदम सौतन नहीं जाता सागर की गहराई में पहले किनारे पर तैरता है आहिस्ता आहिस्ता अभ्यास करता है फिर धीरे दीर धीरे और गहराई की तरफ बढ़ता है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 इसलिए जाते होंगे कि कुछ सच्चाई है अकेला मैं कैसे चल पाऊं पगडंडी तो पर संगत का अर्थ है अकेला नहीं हूं और भी लोग संगत का अर्थ है थे मेरे जैसे और भी दीवाने मेरे जैसे और भी प्यासे इससे हिम्मत बढ़ती तो पहला कदम संगत संगत का अर्थ है नदी के किनारे तट पर गले गले पानी में तैरना सीखो फिर संगत से दूसरा कदम है सदगुरु अब तुम थोड़े और गहरे जाओ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 मन तो इंकार करने का आदि है अभ्यस्त है। मन तो शिकायत करने का आदि मन तो हर जगह भूल है, मन तो कहता ऐसा होना चाहिए था ऐसा होता तो अच्छा होता ये क्या हो गए हाँ जब अच्छा अच्छा होगा तब से तुम स्वीकार कर लो लेकिन वो तो कोई बात ना थी सवाल तो तब था जब अच्छा ना हो तब स्वीकार करने का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 साधारण जीवन में भी प्रेम में जो बाधा है वो अहंकार है साधारण जीवन में भी चलो छोड़ो परमात्मा को परमात्मा का तुम्हें कोई अनुभव नहीं इसलिए बात बेबुझ हो जाएगी साधारण जीवन में भी जो प्रेम में बाधा है वह क्या है यही अहंकार पति पत्नी पे कब्जा करने की कोशिश में लगी है दिखाने की कोशिश में कि मैं मालिक हूँ पति कोशिश कर रहा दिखाने की मैं मालिक हूँ झगड़ा चल रहा है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 चेष्टा चलती कि किसी भी बहाने मैं बड़ा हो जाऊ प्रेम में भी बस अहंकार ही उपद्रव है प्रेम में जो कलह चलती वो प्रेम की नहीं अहंकार की कलह मेरी जान गो तुझे दिल से भुलाया जा नहीं सकता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 और तुम्हारे बेटे को सूली पे चढ़ने की नौबत आ जाए तो तुम क्या करोगे जीसस के मां बाप ने भी कहा जाता है इनकार कर दिया था कह दिया था हमारा इससे कुछ संबंध नहीं स्वभाव आज लाखों करोड़ लोग जीसस की पूजा करते क्रॉस पे चढ़े जीसस की तुमने कभी सोचा तुम्हारा बेटा क्रॉस पे चढ़े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 यहाँ जो मूल्यवान है परमात्मा की तलाश में सब मूल्यहीन हो जाता है फिर ना कोई पति है न कोई पत्नी है ना कोई बेटा है न माँ है फिर न कोई भाई है न कोई मित्र है फिर न कोई इस जगत के मूल्य अर्थ रखते है फिर एक नया मूल्य तुम्हारे जीवन में पैदा हुआ उस नए मूल्य की तरफ जाने के लिए पागल होने की हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए ही चाहिए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 दूर दूर से देखने बच्चे उस भालू को आते थे भालू का कटघरा खाली पड़ा रहा कुछ दिन मैनेजर भी परेशान हुआ भालू को लाना इतनी जल्दी आसान भी नहीं कहा से एक राज से मिलना हो गया राजनेता अभी अभी चुनाव हारे थे नौकरी की तलाश में थे उसे एक फूज आई अजायब घर के मैनेजर को उसने कहा ऐसा करो एक काम मेरे पास तीन महीने में आपको दूंगा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 उछलता कून था बड़ा आनंद आता मजे में दिन ऐसा हुआ कि उसने देखा कि द्वार खोला भर दोपहरी में वो तो रोज रात को उसे छुट्टी हो जाती थी अपने घर सोता था सुबह फिर भोर में भालू का वेश ओढ़ लेता था भर दोपहर में दरवाजा खोला दरवाजे नहीं खोला भीतर घुसा उसके तो छक्के छूट गए वो तो चिल्लाया मारे गए बचाओ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 तुझे भूल गया था ऐसी भी बात न थी थी नजर में मेरी सादा भी है जन्नत लेकिन कितनी सादा थी वो राह गुजर क्या कहिए लेकिन उसकी गली भी बड़ी प्यारी थी मैं तुझसे क्या कहू तेरा स्वर्ग प्यारा है वो मुझे मालूम और भूल लिम सच्ची बात भी तुझसे कह कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पे बहुत नियंत्रण न रखा था मैंने बहुत संयम रखने की कोशिश की थी दावरा तेरी मसीहत के तकाजों की कसम मैं तेरी कसम खा के कहता हूं हे प्रभु वाकई दिल पर बड़ा जब्र किया था मैंने मैंने बहुत से अपने दिल को रोक लेना चाहा था नियंत्रण रखना चाहा था मगर सब नियंत्रण टूट गया वो सौंदर्य कुछ ऐसा था जुर्म अगर हुसन नजर है तो गुनहगार हूं मैं दावरा इसके सिवा मेरी खतः कुछ भी नहीं मुझको मालूम था आवार निगाही का म्याल और मुझे यह भी पता था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 सुबह खिले फूल सांझ साझा जाते वो तो ऐसा कमल है जो कभी नहीं, स्वर्ण कमल है। और उस की आँख में आँख मिल जाए, उस दिल दिल के साथ दिल जुड़ जाए उसके हाथ में हाथ आ जाए उसके नाच में नाच हो जाए उसके साथ रास रच जाए तो पागल ना हो तो क्या होगा होश संभाल के रखोगे कैसे होश संभाल रखोगे कहा हो संभाल के करोगे भी क्या इसलिए वहां होशियार नहीं पहुंच पाते वहां दीवाने पहुंचते वहां गति दीवानों की होशियार तो बाहरी रह जाता है दीवानों की, दीवानों की गति भगवान पागलों को चाहता है क्योंकि पागल ही उसे चाह सकते हैं सब चाहत पागल पंड आज अजाने फिर मेरे इस हृदय गगन के आंगन में यह सतरंगी याद तुम्हारी झूला डाल गई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 होने का साहस जुटा लेते धीरे धीरे चलो इस होशियारी में जन्मों जन्मों तक चूके हो हु। यह होशियारी ही तुम्हारे फांसी का फंदा बन गई है। इस होशियारी के कारण ही बाजार में बस ठीकरे इकट्ठे कर रहे हो विराट को चाहना हो तो यह होशियारी बड़ी छोटी है इसमें विराट नहीं समाता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 तुम्हारे अंतर में इतना ही बड़ा आकाश छिपा है जितना बाहर उस आकाश में उतरोगे तो फिर बुद्धि समझोगे इस बच्चे कंकड़ पत्थरों से खेल रहे हैं समुद्र के किनारे संखसीप बीन रहे हैं हरे नीले लाल पत्थर बीन के इकट्ठे कर रहे हैं और तभी किसी बच्चे को हीरा हाथ लग जाए तो वो बच्चा आपने सब कंकड़ पत्थर मोती सीप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 और रोज देखता है एक लकड़हारा लकड़ियां काटने आता उसके पास ही जंगल में लकड़ियां काट के लौट जाता उसे एक दिन आई उसने उस को कहा कि तू पागल है जरा और आगे क्यों नहीं जाता इसने कहा और आगे क्या होगा तू जरा आगे जा मेरी मान फकीर कभी कुछ बोला भी नहीं था फकीर सदा शांत बैठा रहता था ये लकड़हारे को इस तो बड़ी श्रद्धा भी धीरे धीरे उत्पन्न हुई थी न तो ये कुछ कहा था कभी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 मुझे अपने से कभी अकल आएगी कि नहीं कि मुझे ही कहना पड़ेगा बार बार आगे क्यों नहीं जा अभी गरीब आदमी की स्त्री पैर में सोना पहनने में डरती वो सिर्फ रानियों के लिए था अब भी नहीं पहनती गांव में अब भी नहीं पहनती गांव में अभी कोई स्त्री हिम्मत नहीं कर सकती कि सोना पहनने राजा नहीं रहे रानियां नहीं रही मगर सोना पैर में वो सिर्फ राजाओं के लिए था रानियों के लिए था चांद आखिरी बात थी आभूषण में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 फकीर को बहुत धन्यवाद दिया फकीर ने कहा इसको आखिरी पड़ाव मत समझ लेना उसके औरतों से ध्यान फिर एक छलांग लगती जैसे चंदन से चांदी जैसे सोने से हीरे ऐसा धन से ध्यान और ध्यान से परमात्मा